पूर्णवादाशिश्रे ओंक शंकर सूत्र भाष्यौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुराती मूर्ति भेद विभागि नमः ओम शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो मंत्र भाग में ईशावास्यवासी उपनिषद है इस ईशावासी उपनिषद केवल के ईशावासी उपनिषद इस शब्द पर ही हमारी चर्चा हो गई थी अब इसका जो शांति पाठ है शांति पाठ की चर्चा का प्रारंभ हम लोगों ने किया तो था लेकिन अब उसकी और चर्चा चर्चा आज हमें करनी है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय मुदच्यते अच्छा यहाँ पर ये ओम आया मैं वहीं पर ही ओम जो है ना ओम नारायण परो व्यक्ता तंडम व्यक्त संभवम यह टिप्पणी में उन्होंने ओम शब्द का प्रयोजन बताया है अंतिम पंक्ति में टिप्पणी कार्य कहा है आद च प्रणव घोष वेदोच्चारण नियत मंगलम आतनोती विज्ञेय ये जो प्रारंभ में प्रणव का घोष किया ना ओम इस प्रकार से उच्चारण किया है तो वह वेदोच्चारण में नियत होता है निश्चित है ये सबसे आखिरी पंक्ति में ही इसी अब वो क्या है उसमें एक ही पूरी टिप्पणी एक ही है तो आखिरी में ये ऐसा लिख करके लिखा है अंतिम पंक्ति में तो ये वेद के उच्चारण में निश्चित है टिप्पणी नहीं क्या नहीं प्रारंभ में देख लीजिए पृष्ठ पहला निकाल दी इसमें आदो नहीं हमारे आदो अच्छा आहा च प्रण घोषा है ऐसा है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, आहा दुण दुण। क्या है क्या है पढ़ो आखिरी में क्या कोई कह रहे हैं अच्छा ये ये सब बहुत लंबा किया है ना इसमें तो अच्छा इसलिए कह रहे एक टिप्पणी की जो अंतिम है एक टिप्पणी का अब हमारा अलग है उनका अलग थोड़ा सा हो गया आदव प्रणव घोषा वेदोच्चारणीयता मंगलम आतनोती दिविक दो क्रमांक के टिप्पणी के पहले वाली पंक्ति वो है तो उसमें चारण में निश्चित है कि जो ओंकार इस प्रकार का उच्चारण होता है कि तो वेद के उच्चारण से पहले निश्चित करना होता है ओम तत्सदी निर्देशो ब्रह्मणस्ते वेदाश्च विहितापुरा गीता जी में भगवान कह रहे हैं तस्मादृत यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तनते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादि जो ब्रह्मवादी है ब्रह्म की चर्चा करने वाले हैं वे किसी के भी आरंभ में ओम इतिदाहत्य ओम इस प्रकार का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं वैदिक कोई रुद्री का पाठ करना हो चाहे वेद का पाठ करना हो भी कोई भी कार्य का प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले हरे ही ओम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसलिए यह ओंकार का जो उच्चारण किया है वो मंगलम आतनोति वह क्या करता है मंगल, मंगल, मंगल का विस्तार करता है मंगल का विस्तार करने वाला ऐसा ही ओम शब्द है अब पूर्णमदम इस प्रथम पाद की चर्चा हम लोगों ने की थी कि अदह पूर्णम वह जो ब्रह्म है तत्पद वाच्य कहो वह पूर्ण है और जो इदम यानी तुम च्य है वह भी पूर्ण है दोनों भी पूर्ण है अच्छा लक्ष्य ही स्वरूप की बात कही है क्योंकि पूर्ण तो वैसे सोपादिक स्वरूप व्यापकता नहीं सोपादिक स्वरूप की निरुपाधिक स्वरूप दोनों का व्याप्त है व्यापक है अद कहने से जो ब्रह्म तत्व है वह व्यापक है और इदम कहने से जो जीव है जीव पद का लक्ष्य स्वरूप है आत्मा है वह भी व्यापक है तो जीवता, जीवता। हाँ जीव का जो स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहेंगे क्योंकि जीव के अंतर्गत तीन अंश है चाय में जैसे तीन भाग रहते हैं, अभी हमने देखे है चाय चीनी और दूध है उसी प्रकार से जीव में तीन भाग है अंतकरण अंतकरण अधिष्ठान चैतन्य और अंतकरण में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब तीनों को मिलकर के जीव कहते हैं लेकिन इस जीव का जो लक्ष्य स्वरूप है लक्ष्य स्वरूप मतलब शुद्ध स्वरूप आत्मा ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है ब्रह्म अजीव का शुद्ध स्वरूप है आत्मा कूटस्थ त्वपद लक्ष्य साक्षी ऐसे उस शब्दों से कहा जाता है तो वेदांत परिभाषा कार ने तो जू में माने केवल अंत करना हो छिन्न चैतन्य कोई हो तो ये सब अलग अलग अलग होता है अंत करना चैतन्य को जीव करने व वा कहने वाले वाचस्पति मिश्र हैं अंतकरण विशिष्ट चिदाभास है उसमें तो आभास विशिष्ट जो अंतकरण है साभास अंतकरण में जो आ, साभास अंतकरण मतलब आभास चिदाभास चिदाभास का आ, चिदाभास जहां हो रहा है वो अंतकरण और अंतकरण का अधिष्ठांत जीव की व्याख्या करते समय पंचदशिकार ने क्या की है चैतन्य चैतन्यम यदि लिंग देहश्चवा पुनःयालिंग देहस्था तत्सघ जीव उच्चते तीनों के समुदाय को जीव कहा जाता है ये समझ लेना है आप ये प्रारंभ में बता देंगे तो फिर क्या कौन से आप समुद्र में नहा रहे हो फिर वही डबके में हमको उदा रहे हो ऐसी बात हो जाएगी ना जीव का स्वरूप आप आपको बताना चाहिए क्या हाँ हा? तो समझ लेना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करना अब यहाँ तो ये अंतकरण विशिष्ट है जीव लेकिन हमें उसके लक्ष्य स्वरूप की चर्चा करनी है है ना मतलब उसका जो शुद्ध स्वरूप है जीव कहने से ये हमारी उपाधि आदि नहीं उसको हटा करके जो शुद्ध वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है आत्मा हमारी आत्मा ये शरीर आदि नहीं है ये तो छिलके बाहर के पकड़े हुए है इसको छोड़ना है ये आत्मा हमारा स्वरूप है वह व्यापक है यह नहीं की आत्मा अपने हमारे शरीर में और आप में इसमें नहीं है सब जगह है और हमारी आत्मा आत्मा और आपकी आत्मा अलग नहीं है आत्मा तो एक ही है आकाश एक ही होता है लेकिन अनेक घटरूपी उपाधि के कारण से वो अनेक दिखाई देता है आकाश में अनेकता दिखाई देती है फिर आकाश में जो सूर्य के होने वाले प्रतिबिंब है उसमें भी अनेकता दिखाई देती है तो अनेक घड़े में अनेक सूर्य के प्रतिबिंब सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं इससे सूर्य अनेक हो जाएंगे क्या ऐसे आत्मा एक ही है बस हमारे अंतकरण रूपी उपाधि में जो प्रतिबिंब पड़ा तो हम समझ रहे है यो हम है ये समझ रहे ये हम है ये समझ रहे ये हम है, है तो हम अपने प्रतिबिंब ही भी, विशेष रूप से चिदाभास को ही प्रधानता से जीव कहा जाता है तो वह चिदाभास जीव नहीं है वस्तुता चिदाभास वस्तुता हमारा स्वरूप नहीं है हमारा स्वरूप अधिष्ठान है जिसे आत्मा कहेंगे तो कह रहे आत्मा व्यापक है और परमात्मा भी व्यापक है तो व्यापक वस्तु कितने हो गए दो अधिष्ठान अब ये जैसे रस्सी पर सर्प प्रतीत होता है होता है कि नहीं सर्प का भ्रम आपको होता है तो जो सर्प दिखाई दिया आपको उसका अधिष्ठान ही रस्सी अधिष्ठान का मतलब होता है कि जिसको जानने पर अध्यय प्रतीत होने वाला पदार्थ नष्ट हो जाता है बाधित हो जाता है आपको जैसे कि अंधेरे में थोड़ा बहुत अंधेरा पूरा प्रकाश भी नहीं अंधेरा नहीं रस्सी पड़ी है सर्प का भ्रम हुआ हाँ भगे वहां से तो किसी ने आकर के कहा कि अरे क्यों भाग रहे हो बोले वह वहां बहुत बड़ा सर्प है तो वो कहता कि नहीं यारे मुझे भी ऐसा ही लगा था वो सर्प नहीं वो क्या है रस्सी है तो कह रहा नहीं नहीं भाई सर्प ही था नहीं, नहीं तुम मेरे साथ चलो दूर ही रहना मैं जाता हूं देखो अरे वो आगे गया टार्च लेकर के और उस रस्सी को उठा करके अपने गले में डाला देख सर्प होता तो मुझे काटता कि नहीं काट लेता है इसका मतलब ये सर्प नहीं ये क्या है रस्सी है तो वो भी दूर से थोड़ा सा छू करके देखता है क्योंकि तो लगता है कि भाई ये तांत्रिक मांत्रिक हो तो क्या है तो वो छू करके देखता है तो पता चलता है कि अरे हाँ ये भी क्या है ये वस्तु सर्प नहीं है तो रस्सी को जानने पर अभी सर्प भ्रम रहा उसका नहीं सर्प भ्रम की निवृति हो गई तो जिसको जानने पर आपका भ्रम नष्ट होता हो उसे कहते अधिष्ठान है ना तो रस्सी हो गई अधिष्ठान सर्प हो गया अध्यस्त इसी प्रकार से जगत है अध्यस्त और ब्रह्म है उसका अधिष्ठान आत्मा है अधिष्ठान जब हम ब्रह्म को आत्मा को जान लेते हैं तो ये जगत ब्रह्म निवृत्त हो जाता है मतलब मिथ्या है ये निश्चय हो जाता है हमारा अब इसे कोई नहीं है तो ऐसे दिखाई दे रहा है स्वप्न में भले ही स्वप्न दिखाई दे रहा है लेकिन सब झूठा है भले ही स्वप्न काल में सम, ये समझ में नहीं आएगा जगने पर पता चलता है कि नहीं स्वप्न मिथ्या था इसी प्रकार से जब हम जग जाएंगे अभी हम सोए हुए है अभी हम क्या है सोए भले ही पढ़ रहे लेकिन हम सोए हैं अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हैं और स्वप्न में हम अध्ययन कर रहे पढ़ रहे हैं अभी वस्तुता जगे नहीं है जब जग जाएंगे तब जगने के बाद में सब जगत आपको मिथ्या रूप से प्रतीत होने लग जाएगा दिखाई देगा जरूर क्योंकि जब तक आपका प्रारंभ है तब तक दर्शन तो इसका होता रहेगा उपाधि है जब तक हाँ ज्ञान होने के बाद में भी जगत दिखाई देगा लेकिन अंतर अलग है हम लोग जगत को देखते हैं और ज्ञानी लोग जगत को देखते हैं दोनों के देखने में अंतर होता है जैसे देखियो ना भाई कई बार मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि हम लोग टीवी में सीरियल देखते हैं छोटा सा बालक भी देखता है अब वहां पर कोई हीरो है अच्छा महात्मा है या अच्छा कोई व्यक्ति है उसको जब पीटा जाता है ना तो बच्चा रोने लगता है रोता है ना उसको लगता है कि हमारे हीरो को मार रहा है रोता है और जो देखने वाले बड़े लोग रहते हैं वो हंसते हैं देखो रो रहा है अब वो कहता है कि आप क्यों हंस रहे हैं हमारे हीरो को पीटा जा रहा है और तुम हंस रहे हो तो आप देखो हंसने का क्या है था वो पीटा जा रहा है क्या देखने वाला उसका पापा भी है पिताजी भी है माताजी भी है वो हंस रही है और बालक रो रहा है और दृश्य एक ही है तो एक ही दृश्य को देख करके एक रो रहा है और बाकी हंस रहे हैं इसका कारण क्या है बालक ने उसको यथार्थ सत्य समझा है सच्चा समझ लिया है इसलिए बालक को लग रहा है कि हाँ सही में वो पीटा जा रहा है लेकिन माता पिता उसे मिथ्या समझ रहे हैं अरे ये तो ऐसा ही नौटंकी पैसा दे करके पीटा जा रहा है और पीटना भी वास्तविक नहीं है खाली ऐसा कहीं होता है कि वो हाथ लगते ही बहुत बढ़िया आवाज होती है वहां उनके पास वो रहता है वैसे तो ये पीटा जा नहीं रहा है कुछ नहीं पीटना नहीं हो रहा है तो वो उसको झूठा समझ करके देख रहे है इसलिए केवल मजा ले रहे हैं मनोरंजन केवल हो रहा है उनका उनको असलियत में नहीं उनको रोना ढोना नहीं आता है ना कोई उसको बहुत बड़ी उपलब्धि होने पर उनको सुख की अनुभूति होगी जैसे है ना हीरो ने बहुत सबको पीट दिया तो क्या बच्चा हंसने लगा हंसने लगेगा कि नहीं एक बच्चा हंसने लगा तो क्या माँ बाप भी संतुष्ट होते क्या खुश होते है क्या माँ बाप को जब वो हीरो पीटा जा रहा था तब गम नहीं था कोई तकलीफ नहीं थी और जब वो हीरो अभी उठ करके सबको पीट रहा है तब भी, भी कोई खुशी नहीं है तो इसी प्रकार से महापुरुष जो होते हैं उनके दृष्टि में चाहे कोई पीटा जा रहा है कोई पीट रहा है ये सब नवटंकी है नाटक चल रहा है ये सब मिथ्या है ये सब झूठा है इसलिए महात्माओं के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है ज्ञानी जिसे कहते हैं कुछ भी हो रहा है जगत के अंतर्गत उनको कोई लेन देन नहीं रहता है लेकिन हम जैसे बच्चे बालक बुद्धि वाले हम रोने लग जाते हैं अरे आ, ऐसा हो गया इसकी सरकार गिर गई उसकी आ गई उसको मारा गया इसको निक छोड़ दिया गया ये हम रोते हैं तो ये जो होता है ये है ज्ञान होने के बाद में ये सब कुछ अलग हो जाएगा अधिष्ठान को जब हम जान लेंगे ना तो ये सब मिथ्या हो जाएगा तो ये कह रहे थे अधिष्ठान क्या उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया कि जिनको जान जिसको जानने के बाद में भ्रम निवृत्त हो जाता है उसे कहते है अधिष्ठान तो देखो ब्रह्म भी पूर्ण है व्यापक है और ये आत्मा भी व्यापक है तो व्यापक कितने हो गए दो व्यापक हो गए तो दो दो व्यापक हो जाएंगे और यहाँ तो एक मेवा द्वितीय कहता है वेदांत शास्त्र तो एक आत्मा और एक ब्रह्म तो दो हो गए दो व्यापक हो जाएंगे जैसे एक राज्य के दो राजा हो एक राज्य के दो दो मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो जैसे हो तो उस प्रकार से यहाँ दो दो हो जाएंगे व्यापक और दो यदि व्यापक हो जाएंगे तो वहां पर परिचिनता आ जाती है क्या आ जाती है परिचिनता संकुचितता आ जाती है भले ही आत्मा व्यापक है ब्रह्म व्यापक है अर्थात ब्रह्म भी सर्वत्र है आत्मा भी सर्वत्र है और सर्वत्र है इसलिए ना ब्रह्म का नाश होता है ना आत्मा का नाश होता है सब जगह ब्रह्म होने के कारण से देश से ब्रह्म व्यापक है देश दृष्टि से व्यापक है हमेशा आत्मा है ब्रह्म है इसलिए काल दृष्टि से भी ब्रह्म और आत्मा व्यापक है लेकिन ब्रह्म और आत्मा वस्तु से परिचिन्न हो जाएंगे वस्तु से परिचिन्न मतलब ब्रह्म से भिन्न आत्मा आत्मा से भिन्न ब्रह्म ऐसा जब हो जाए तो इसे कहते हैं वस्तु परिच्छेद इसे क्या कहना है वस्तु परिच्छेद। जो सर्वात्मक होता है ना वो वस्तु से भी परिचिन्न नहीं होता है सर्वात्मक सर्वस्वरूप सर्वात्मा नहीं है ये तो गड़बड़ बात है तो ये सर्वात्मक जो सब आत्म स्वरूप हो उसे कहते हैं वस्तु से भी वो परिचिन्न नहीं है हाँ वो सर्वात्मक सब स्वरूप हो जैसे आपको कहा मिट्टी से बनने वाले सब बर्तन मिट्टी सुरूफ है कि नहीं ठीक है नहीं? तो इसलिए बर्तनों के सापेक्ष मिट्टी सर्वात्मक है ठीक है नहीं? इस प्रकार से परमात्मा जो है वो सर्वात्मक है आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम ऐसे कहा जाता है सब परमात्मा है आ, सिया राम सब जगह जानी करणाम जोरी जुग पानी सिया राममय सब परमात्मा स्वरूप है तो परमात्मा स्वरूप है तब तो भाई लघु शंका कहा करे शौच कहा जाए ये सब तो गड़बड़ हो जाएगी परमात्मा स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप का मतलब यहाँ पर ये यह हो जाता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ना उसका बाद करो जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हटा करके उसका जो अधिष्ठान तत्व है वह परमात्मा है जैसे की वैसे परमात्मा नहीं हो नहीं तो फिर तो पुस्तक को फाड़ देंगे या फट गया पुस्तक तो परमात्मा फट जाएगा फटेगा नहीं फटेगा फटेगा हाँ लेकिन ये नहीं है उसका जो अंदर वाला तत्व है सर्वत्र व्याप्त तत्व है उस तत्व को हम परमात्मा कहते ये तो बाहर की उपाधि है उसकी ये बाहर क्या है उपाधि तो इसको तो हटाना है इस उपाधि को हटाने पर जो अंदर तत्व है व्यापक चेतन है जिस चेतनता से सब कुछ चल रहा है दुनिया तो उसी को कहते ब्रह्म ये बाहरी उसकी उपाधि है तो ब्रह्म सर्वात्मक है ब्रह्म कैसा है सर्वात्मक, सर्वात्मक है जड़ चेतन जो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब परमात्मा में है सब परमात्मा में मतलब बाध समानाधिकरण इसे कहते हैं जो जो दिख रहा है उसका बाध करके उसका जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है ये समझना है ये पुस्तक पुस्तक नहीं है ये क्या है ये ब्रह्म है इदम पुस्तकम नास्ति ब्रह्म अस्थि ये जो कोई भी ये वस्तु रहेगी न इसमें पांच अंश रहते हैं इसका नाम है इसका रूप है इसमें सत्ता है ज्ञान है और इसमें क्या है आनंद है ये पांचों वस्तु इसमें रहती है तो इसमें जो नाम और रूप है ना इस वस्तु का जो आकार है और इसका जो पुस्तक ऐसा नाम है ये माया का अंश है तो क्या है मायाकंश माया इसको हटा दो इसको निकाल दो इसको निकालने पर इसमें और तीन अंश बाकी रह जाते हैं कौन से तीन अंश बाकी रह जाते सत्य आनंद उसी को कहते ब्रह्म ये ब्रह्म और माया से जगत बना हुआ है ना तो इसलिए ब्रह्म और माया सर्वोत्र व्याप्त है हमारे शरीर में माता का खून है या पिता का खून है दोनों का। दोनों का है व्याप्त तो इसी प्रकार से जगत जो है परमात्मा और माया का कार्य है तो इस कार्य रूपी जगत में परमात्मा और माया दोनों भी व्याप्त है अब उसमें से परमात्मा जो माया का अंश है उसको हटा दो हटाना मतलब उस प्रकार से चिंतन करना हटाना मतलब कैसे शरीर से माँ का खून अलग कर सकते हो क्या हम लोग हाँ तो हटाना मतलब चिंतन वैसे करना है कि अरे ये माया के अंश को मान लो हमें हमने हटा दिया तो हटाने पर क्या बाकी रह जाएगा उसमें सचित आनंद स्वरूप परमात्मा बाकी रह जाएगा तो ऐसा सर्वात्मक है परमात्मा ब्रह्म लेकिन अब यदि दो हो जाएंगे ब्रह्म और आत्मा तो ब्रह्म आत्मा नहीं और आत्मा ब्रह्म नहीं है तो फिर तो परमात्मा सर्वात्मक नहीं हुआ ना परमात्मा सर्वस्वरूप नहीं हुआ जैसे आकाश देखो सर्वत्र है लेकिन क्या आकाश ये जो मोबाइल आकाश है क्या नहीं मोबाइल में आकाश है क्या हाँ मोबाइल में आकाश है लेकिन मोबाइल आकाश नहीं है मोबाइल ये स्टैंड है क्या नहीं, नहीं मोबाइल घड़ी है क्या मोबाइल क्या बात चल रही आकाश घड़ी नहीं है आकाश स्टैंड नहीं है आकाश मोबाइल नहीं है आकाश सर्वत्र भले ही है लेकिन आकाश सर्वात्मक नहीं है आकाश से वायु अलग है आकाश से तेज अलग है आकाश से पृथ्वी अलग है आकाश से जल अलग है इस प्रकार से परमात्मा से अलग है आत्मा आत्मा से अलग है परमात्मा तो वस्तु से परिचिनता हो जाएगी और परिछिन्न जो वस्तु होती है वो नष्ट होने वाली होती है उसका नाश जरूर होता है तो ये शंका यहां पर हो गई दो दो यदि व्यापक बन जाए तब तो फिर वस्तु से परिचिन्नता है तो इस प्रश्न का इस शंका का समाधान करने के लिए आगे श्रुति माता कह रही है पूर्णात पूर्ण क्या कह पूर्ण स्वरूप पूर्ण स्वरूप पर ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप जो जीवात्मा है वह निकलता है पूर्ण स्वरूप ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप जीवात्मा निकला हुआ है उसमें भेद नहीं है उसमें से निकला हुआ है आपको कहा न गंगा जी और गंगा जी का जल लाया हुआ कमंडलू में उसमें कोई अंतर है क्या सामर्थ्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है आप कमंडलू का जल पियोगे और कोई वहां गंगा जी में जाकर के जल पियेगा गंगाजल पीने से तृप्ति या जो उसको और भी कोई जो लाभ प्राप्त होने वाला है गंगाजी के अमृत पीने से वो लाभ किसको होगा कमंडलू में स्थित गंगाजल पीने वाले को होगा या वहां जाकर के गंगाजल पीने नहीं वाले, नहीं वाले नहीं को। भी गंगा जल गंगा जल ही होता है तो इसी प्रकार से उस परमात्मा से निकला हुआ अग्नि से जैसे चिनगारियां निकलती है ना तो कहते उसी प्रकार से जीवात्मा निकलते हैं ऐसे कहा जाता है श्रुति में ही यह उदाहरण दिया है भले ही लेकिन चिनगारी फिर व्यापक कैसे हो जाएगी चिनगारी जो निकली हुई, तो है, तो है।, वो हुई आ, है वो तो चिनगारी व्यापक इस रूप से है क्योंकि चिनगारी वस्तुतः अग्नि स्वरूप क्यूँकी चिन्हारी है लेकिन वो अग्नि ही है कमंडल में लाया हुआ जल गंगा ही है कि नहीं बस उपाधि के कारण से वो अलग लग रहा है इसी प्रकार से चेतन ब्रह्म से अंतकरण रूपी उपाधि के कारण से निकला हुआ जो चेतन भाग है उसी को ही जीवात्मा हम कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं जीवात्मा अब वो स्वरूप से वही है ना हाँ तो चेतन ही है तो इसलिए पूर्ण से पूर्ण उदच्चते उदच्चते निकला हुआ है वैसे तो अंचु गति पूजन यो हो और अंचु विशेष नहीं तो दो धातु यहाँ पर अंशुगतो भी है एक याचनेचा तो इस धातु से एक कर्म में उद पूर्वक अच्छते क्या रूप बनाया है अच्छते उद अच्चते निकलता है ऐसा धातु के आने होते हैं इसलिए यहाँ पर अंशु गर्थक धातु है मांगना अर्थ में ये धातु है और विशेषण ये इस अर्थ में ये भी धातु है पूजा अर्थ में है लेकिन अभी हमें यहाँ पर अर्थ लेना है पूर्ण पर से पूर्ण स्वरूप जीव निकलता है पूर्ण परब्रम्ह से पूर्ण स्वरूप जीव निकलता है जीव का निकलना मतलब क्या होता है तो ये कहा है यहाँ पर जैसे महाकाश व्यापक है कि नहीं लेकिन घटाधि उपाधि के कारण से जिस प्रकार से वह महाकाश ही अलग निकला हुआ सा प्रतीत होता है महाकाश इतना बड़ा है और घटाकाश छोटा सा है तो इसका मतलब महाकाश से अलग हुआ है कि नहीं जैसे बच्चे शादी होने पर माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो वैसे घटरूपी उपाधि के कारण से गृह रूपी उपाधि के कारण से महाकाश से अलग प्रतीत होने वाला जो आकाश है उसी को आप घटाकाश कहते हैं उसी को आप गृहाकाश कहते हैं उसी को आप कर्काश कहते हैं उसी प्रकार से व्यापक परब्रह्म परमात्मा से अंतकरण रूपी उपाधि से संकुचित प्रतीत होने वाला जो चैतन्य है उस चैतन्य को कहते जीव है ना तो अब वो भले ही उपाधि के कारण से परिचिन्न लग रहा है लेकिन घटाकाश आकाश है क्या नहीं है। नहीं, घटाकाश परिचिन्न लग रहा है घट को तोड़ दीजिए पता चलेगा घट परिचि नहीं है ये पता चलता है कि नहीं उपाधि के कारण से कहते ना माँ बाप कहते हमारा बच्चा ऐसा नहीं है उपाधि के कारण से नाटक कर रहा है अब होता है कभी कभी उसकी बीबी मर जाती है तो फिर ढंग व्यवस्थित व्यवहार करने लग जाता है की नहीं होता ही नहीं होता है, होता है। पहले तो माता पिता को गाली दे रहा था किसी कारण से बीबी मर गई फिर माता पिता को प्रणाम करने लग जाता है कि नहीं तो उसका वह असली स्वरूप वही था उसका वो तो माता पिता के प्रति भाव ही रखने वाला था प्रेमी करने वाला था लेकिन उपाधि ने उसको इस प्रकार से बनाया था दिखाया था उपाधि हट गई तो अपने स्वरूप में आ गया इसी प्रकार से हम जीव है ना उपाध से अपने आप को अलग से समझने लगे है लेकिन हम व्यापक है हम विभु है उसी परमात्मा के हम अंश है इस समुद्र का जल नमकीन होता है चलो एक लोटा ले आओ एक लोटा ले आने पर क्या उसमें नमकीनता है, है, है, है जो नमकीन जितना नमकीन समुद्र का जल है उतना नमकीन ये भी है इसमें कोई अंतर नहीं है इसी प्रकार से जैसा परमात्मा चेतन स्वरूप है सुख स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है उसका अंश के जैसा अंश यह जीव भी चेतन स्वरूप है सुख स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है इसलिए कहते ये पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है उपाधि के कारण से अलग सा प्रतीत होता है बाकी उन दोनों में कोई भेद नहीं, नहीं है जिससे कि आप ये कहे कि परमात्मा अलग और आत्मा अलग अलग नहीं है उपाधि के वजह से अलग प्रतीत हो रहा है भले ही लेकिन अलग नहीं है, नहीं है।, नहीं है। जिससे कि द्वैतापत्ति का प्रसंग आ जाए दो पदार्थ के सिद्धि का प्रसंग आ जाए अद्वैत ही है लेकिन अब ये जब अलग हो चुका है तो अब उसमें एकता कैसे की जाए कहते पूर्ण से इसको क्या करना पड़ेगा उपाधि अंश को हटा करके पूर्ण स्वरूप पर ब्रह्म का जो पूर्ण भाग है उसको ग्रहण करके परमात्मा व्यापक है कि नहीं है। व्यापक परमात्मा की व्यापकता को स्वीकार करके अरे भाई मैं भी उपाधि से मेरा कोई मतलब नहीं है छोड़ दी उपाधि मैंने उपाधि का त्याग कर दो जैसे ही आकाश ने घट रूपी उपाधि को छोड़ दिया त्याग दिया अब वो क्या हो गया अब वो पूर्ण हो गया वो महाकाश बन गया बन गया पहले भी था इसी प्रकार से पूर्ण व्यापक पर की पूर्णम आदाय पर ब्रह्म के पूर्णता को स्वीकार करके की पूर्णता को स्वीकार करके मतलब उपाधि अंश का त्याग करके जो देखने वाला है उस देखने वाले को क्या अवशिष्ट रह जाता है पूर्णम एवं अवशिष उसके लिए तो पूर्ण व्यापक परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है उपाधि को छोड़ दो एक ही आपके समझ में आ जाएगा जैसे राक्षस लोग रहते थे ना पहले रावण ही जैसे अपनी माया से कई रावण उसने बना दिए पहले तो एक रावण था अब कई सब आकाश में रावण ही रावण दिखने लगे बानर पीछे भगने लगे एक रावण था तो इसने हमारी नाक में दम लाया था परेशान कर रखा था इतना मतलब पीट रहा था मार रहा था हमको अब तो इतने रावण हो गए भगने लगी सब वानर सेना लेकिन थोड़े ही क्षण में राम जी ने ऐसा बांध छोड़ा कि नकली रावण सब गुप्त हो गए सब नष्ट हो गए अब असली रावण केवल एक रह गया तब फिर बानर सेना युद्ध करने लगी दोबारा तो क्या कह रहे हैं कि ये इतना सब जो दिखाई दे रहा था रावण के वो असली रावण थे क्या वो नकली रावण थे तो इसी प्रकार से ये जो अनेकता आपको दिखाई दे रही ना ये नकली है असली तो एक ही परमात्मा है ये परमात्मा का ही सब विस्तार है अब हम लोग विस्तार में पड़े हुए हैं हमको बाहरी ही दिखाई दे रहा है हम वह जो उसके अंदर जो एक ही तत्व है जिसका ये सब कुछ विस्तार है वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे है उपाधि को छोड़ दो आप पता चल जाएगा आपको हाँ एक ही तो है हमारे आत्म में ही ऐसा भ्रम हो रहा था अभी होता है ना एक में ही दो दिखाई देते एक व्यक्ति में ही आंख में कुछ हो जाता है तो वैसे ही हमारे अंतकरण में ये भ्रम होने के कारण से अज्ञान रूपी उपाधि के कारण से हमें एक में ही अनेकता का दर्शन हो रहा है लेकिन हमें एक में अनेकता दिखने पर भी जैसे उपाधि हट जाएगी तो हमें एक ही तत्व की प्रतीति हो जाएगी वो दिखने लग जाएगा तो पूर्णम एवं अवशिष्टते पूर्ण परमात्माय अवशिष्ट रह जाता है इस प्रकार से मंगलाचरण किया है जीव ब्रह्म की एकता इसे सूचित की गई मंगलाचरण के द्वारा जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है और ओम शांति ही शांति ही शांति ऐसा तीन बार शांति पाठ करके तीन प्रकार के ताप की निवृत्ति के लिए तीन बार शांति शांति ऐसा कह दिया है शमु उपशमे धातु से तीन प्रत्यय करने पर शांति शब्द बन जाता है अनुनासिकलोती से इस सूत्र से शम धातु के उपदा को दीर्घ हो जाता है ठीक है मकार को नकार हो जाएगा शांति तो ही शांति ही कह करके तीन प्रकार के तापों की निवृत्ति को सूचित किया जाता है अब हमें मूल ग्रंथ में प्रवेश करना है लेकिन फिर अभी आनंद जी भी अपना मंगलाचरण कर रहे हैं येनात्मनाशेषत सोहम देहद्वयी साक्षी वर्जिद्गुत्मस्वरूपत्म के द्वारा पर पर ईश शासक परमात्मा परमात्मा आत्म जो परमात्मा, परमात्मा है जिस आत्म स्वरूप परमात्मा के द्वारा देखो परमात्मा हमसे कोई अलग नहीं है हम ही परमात्मा स्वरूप है हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं बस बात इतनी है जब तो हम समझ जाएंगे तो हो जाएगा हमें भी ये भीख मांगना नहीं पड़ेगा किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तो परमात्मा स्वरूप जिस आत्मा से या आत्मस्वरूप जिस परमात्मा से अशेषतः विश्व व्याप्तम ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है परमात्मा से संपूर्ण व्याप्त है तो जिस परमात्मा से यह विश्व व्याप्त है वह परमात्मा कौन है मैं हूँ परमात्मा मैं हूँ ऐसा है छाती की तरफ कहने की बात नहीं तो छाती है मैं हूँ जो अस्मद पद का जो लक्ष्य है वह परमात्मा मैं हूँ सो हम वह मैं हूँ वह परमात्मा कैसा है बोले देहद्वी साक्षी देहद्वयी साक्षी देह द्वी दे हमहम भोगी सिद्ध हम बलवान सी केवल मैं ही परमात्मा हूँ ये आसुरी प्रकृति आसुरी यह है क्या कहते संपत्ति है मैं ही परमात्मा हूँ और मैं परमात्मा हूँ ये मैं ही मतलब दूसरा नहीं है तो तुम लोग तो भाई भगत लोग है सेवा करो मैं ईश्वर हूँ ये नहीं परमात्मा ईश्वर कहना गलत नहीं है ये क्या कहना परमात्मा कहना गलत नहीं है अरे यदि परमात्मा मैं हूं तो ईश्वर भी मैं हूं लेकिन इस अर्थ ये नहीं होता कि ईश्वर की पूजा हो रही तो मेरी भी पूजा हो जाए ईश्वर की उपाधि अलग है हमारी उपाधि अलग है लेकिन भले हमने उपाधि को छोड़ दिया तो हम पर से अभिन्न हो सकते हैं ईश्वर से कैसे अभिन्न होंगे ईश्वर की उपाधि बड़ी ही है ना शुद्ध सात्विक है ना वो अलग है ना जीव वस्तुतः ईश्वर नहीं बन सकता है हा वो उससे अभिन्न इस प्रकार से जान सकता है लेकिन ईश्वर का जो सामर्थ्य है वो तो जीव में नहीं आ सकता है ना उसकी उपाधि बहुत बड़ी है माया उसकी उपाधि शुद्ध सत्य प्रधान है तो क्या कह रहे हैं जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है तो ऐसा वह जो परमात्मा जो कि देह द्वी साक्षी कितने देह का साक्षी हो दो, दो, देह।, दो देह का साक्षी है अब देहा हमारे कितने एक।, एक ही देह है कितने देह है हमारे पास कुल सत्रह देह है कितने देह है तीन देह है बस बताइए अब ये इतनी मोटी बात है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर देह शब्द से तकलीफ हो गई क्या समझ में नहीं आया क्या स्थूल देह सूक्ष्म देह और कारण देह ऐसे हमारे तीन शरीर है लेकिन यहाँ पर कह रहे देह द्व ही साक्षी दो ही देह का साक्षी ऐसा जो कह रहे हैं तो यहाँ टिप्पणी ने तो इसका विचार किया तीसरे देह की बात क्यों नहीं आई एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर भी तो है और तीनों का साक्षी है परमात्मा सबका दृष्टा है अंतर्यामी जो बैठे हुए ना पर ईश्वर जो है हमारे वो किसको देख रहे हैं हमारे स्थूल शरीर को देख रहे हैं या हमारे सूक्ष्म शरीर बुद्धि आदि को देख रहे हैं या हमारे कारण शरीर जो अज्ञान है उसका अनुभव कर रहे हैं तीनों को तीनों को देख रहे हैं इन या कह रहे देह दो साक्षी तो दो ही देह का साक्षी क्यों कहा तो टिप्पणी ने ऐसा विचार किया वो कह रहे हैं कि मैं ही वह परमात्मा हूं जो की देहद्वय का साक्षी है यह ज्ञान आपको कब होगा जब तीसरा देह आपका समाप्त हो जाएगा अज्ञान जब आपका निवृत्त हो गया है तो अज्ञान निवृत्त हो जाने पर अब यह बाधिता है मतलब आपके प्रारब्ध के कारण से दो शेष दो देह अभी बाकी है आपका सूक्ष्म शरीर है और आपका स्थूल शरीर है आपका कारण शरीर अभी निवृत्त हो गया मैं ब्रह्म ऐसा ज्ञान होने पर कारण शरीर निकल गया समाप्त हो गया अच्छा कारण शरीर निकल गया तो कार्य कैसे रहेगा तो वो रहता है इसी को कहते बाधितानुवृत्ति कुछ समय के लिए लाल ने दंडे से जब चक्र को घुमाया घुमा करके दंडा रख दिया अब घड़ा बनाने लगा अब दंडे से घुमा रहा है कि जब बना रहा है तब नहीं नहीं, नहीं। लेकिन उसमें जो वेग है ना उसमें भरा हुआ तो वेग जब तक है तब तक वो घूमता रहेगा चक्र आपको कितनी बार दृष्टान देते साइकिल चलाते है कि नहीं साइकिल चलाते तो पैंडल मारते ही रहते है क्या बीच में बंद कर देते हैं अब बंद कर देते तो साइकिल खड़ी हो जाती है क्या नहीं, नहीं पहले जो उसमें वेग है ना उस वेग से साइकिल वो चलती रहेगी उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद में भी अज्ञान भले ही नष्ट हो चुका है लेकिन ये दो शरीर हमारे बने रहेंगे इसलिए इन दो शरीरों का जो साक्षी है वह मैं हूँ इस प्रकार से व्याख्या टीकाकरण ने की है या तो ऐसा समझ लीजिए अब इसको अब यह हमारी उपज है ये हम ये समझिए देह द्वी साक्षी का मतलब देह दो है हमारे एक बाहर का शरीर है और दो अंदर के शरीर है, है कि नहीं अंदर के अंत शरीर जो है वो दो है अंदर दो शरीर है हमारे उसको एक एक में ही ले लीजिए एक अंदर शरीर और एक बाह्य शरीर अंत शरीर जो है वो दो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस अंत शरीर में आ जाएंगे और बाह्य शरीर में जो आपको दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर तो स्थल शरीर बाहरी शरीर है और अंदर वाला शरीर है कारण शरीर कारण सूक्ष्म शरीर, शरीर है। तो इन दो प्रकार के देहों का जो साक्षी है मतलब सभी प्रकार के देह शरीरों का जो साक्षी है माता जी आवाज आ रही है ना माता जी भाई, वो बीच में हाँ, भाई। अच्छा, भाई। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो सूचित क्या करिए जब आवाज नहीं आती है दो तीन मिनट चले गए अच्छा लेकिन सूचित भी तो नहीं होता है ना पूरा कनेक्शन ही चला गया अच्छा अच्छा हाँ वो तो उसमें भी क्या किया जा सकता है अब ब्रह्म तो हम हो सकते ईश्वर तो नहीं बन सकते है ना तो देह द्वी साक्षी तो ये दो शरीरों का साक्षी वह मैं हूँ वर्जित तद देह तदगुण ही और वह मैं कैसा हूँ देह और उस देह के जो गुण है सत्य गुण रजगुण तम गुण ये जो गुण है और भी जितने काम क्रोध आदि ये, ये इसी को कहो सत्ण रजोगुण तमोगुण कहने से आ जाएंगे शरीर और शरीर के में विद्यमान रहने वाले या शरीर के कारणीभूत जो गुण हैं उन सभी गुणों से रहित ऐसा मैं हूँ प्रकृति के गुणों के साथ मेरा कोई संबंध है नहीं है शरीर के साथ मेरा कोई संबंध है।, है नहीं है ऐसा साक्षी स्वरूप पर ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार से कहा गया ये मंगलाचरण किया गया इसे भी कहते वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण अपने वास्तविक स्वरूप का तो निर्देश तो किया है ना वही पर वह पर ब्रह्म मैं ही हूं जिसने सृष्टि को बनाया है जो कण कण में व्याप्त है जो सबका दृष्टा है साक्षी है ऐसा वह परमात्मा जो शरीर और शरीर के गुणों से रहित है वह परमात्मा कौन है वह परमात्मा मैं हूँ परमात्मा मैं हूँ तरंग देखो तरंग वस्तुत तरंग का क्या स्वरूप होता है जल ही तरंग का स्वरूप होता है तो मैं भी एक परमात्मा का तरंग हूं मैं भी परमात्मा ही हूँ मैं भी एक परमात्मा रूपी अग्नि की चिनगारी हूँ तो मैं भी परमात्मा ही हूँ इस प्रकार से वह मैं हूँ अब चिनगारी क्या कहना है उपाधि जब हट जायेगी तो मैं ही पूरा अग्नि हूँ चिनगारी नहीं फिर हा? ऐसे तरंग का जो तरंग पना हट गया तो वो कितना रह गया उतना ही रह गया क्या जो जितना दिखाई दे रहा था वो पूरा समुद्र ही बन गया फिर वो पहले भी पूरा समुद्र ही था लेकिन बीच में वायु की वजह से थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दिया लेकिन जैसे वो लीन हो जाता है तो पूरा समुद्र में ही एक ही भाव को प्राप्त होता है इसी प्रकार से हम भी जब परमात्मा में आ, परमात्मा को जान लेंगे ना तो व्यापक परमात्मा स्वरूप हम भी हो जाएंगे वैसे वो हम मैं ऐसा कह रहे अब इसमें आनंद गिर जी कह रहे है देखिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रण व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार तेजाम कर्म शेषत्व शंका विदस्थ्य ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है इस उपनिषद के इन मंत्रों की व्याख्या करने को चाहने वाले व्याख्या तुम आ, इच्छु हो व्याख्या करने को चाहने वाले, वाले को कहते व्याचिकसु व्याख्यान करने को चाहने वाले कौन है व्याख्यान करने को चाहने वाले भगवान भाषकार तो वे भगवान है तो गुरु जी मंत्रा क्या मतलब भगवान को स्मरण करना है मंत्रव्य क्या स्मर्तव्य कहीं के आप पंक्तियाँ कही जोड़ देते हो वहाँ जो आया है अर्थ संग्रह आदि में कि द्रव्य और देवता का जो है ना मंत्रों के द्वारा स्मरण करना है पूजा आदि में अब गणेश जी का ध्यान करो तो क्या बोलना है धर्म कुरुक्षेत्र बोलोगे वहा वो जो मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा उन देवता के स्वरूप का ध्यान किया जाता है वह वो बात आई है तो यहाँ किसी देवता के स्वरूप की स्मरण की बात नहीं है या तो हमें अर्थ चिंतन करना है वह वो होता है मंत्र स्मर्तव्य अर्थ का स्मरण मंत्रों से ही करना है वहां की बात है तो ये व्याख्यान करने को चाहने वाले भगवान भाष्यकार तेषाम कर्म शेषत्व शंका विद्यती सबसे पहले भगवान भाष्यकार क्या करते हैं उन मंत्रों में कर्म की शेषता है मतलब मंत्र क्या है कर्म के अंग है कर्म के संबंधी है तो इस शंका का सबसे पहले निराकरण करते हैं ये कर्म संबंधी नहीं है क्योंकि तो लोग क्या समझते हैं वेद का सिद्धांत कर्म का प्रतिपादन करना है कर्म ही प्रधान है इसलिए सब जगह संपूर्ण वेद में कर्म का ही प्रतिपादन किया गया है क्रियापरक ही संपूर्ण वेद है आमनायस्य क्रिया आनर्थक्यम अददर्थान मीमांसा का सूत्र है आम ना का मतलब था वेद वेद क्रियापरक ही है ऐसा वो कहते हैं क्रिया में ही तात्पर्य वाला है तो उसका निराकरण भगवान भाष्यकार सबसे पहले करते हैं ये उपनिषद है या उपनिषद में कर्म का कोई मतलब नहीं है मतलब कर्म के प्रतिपादन उपनिषदों के द्वारा नहीं किया जाता है तो ये कर्म के अंग नहीं है कर्म के प्रतिपादक नहीं है इसका प्रतिपादन सबसे पहले भाष्यकार भगवान कर रहे हैं या ब्रह्म का निरूपण करना है या कर्म का ब्रह्म, ब्रह्म का निरूपण करना है तो सबसे पहले कर्म के संबंधिता के शंका का निराकरण करते हैं मीमांसा का खंडन करते हैं तो ये मूल भाष्य में पंक्ति आई ईशावास्यम इत्यादया मंत्रा कर्म सु अविनियुक्ता ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है मंत्र की व्याख्या हम लोग देखेंगे इसे मंत्र कहते हैं वेद में भी सब मंत्र नहीं होते हैं मतलब वैसे मैंने तो कहा आपको वेद के जो रहेंगे उसे मंत्र कहेंगे लेकिन वेद में वैसे दो भाग है मंत्र ब्राह्मण वेदत्व वेद। तो, वेद। तो मन... वेद। हाँ वेद नामध्येयम तो मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद कहते हैं तो इसमें से ईशावास्यम ये जो है ना ये मंत्र है और इन मंत्रों की व्याख्या जो होती है उसी को ब्राह्मण कहते हैं मंत्र की व्याख्या को क्या कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं तो ये मंत्र है अभी ईशावास्य में मूल वेद के मंत्र है तो ये मंत्र ईशावास्य में इत्यादि मंत्र कर्मसु अविनियुक्ता कर्म में इनका विनियोग नहीं, नहीं है कर्म में इनका उपयोग नहीं है तेषाम अकर्म शेष से आत्मन याथात्म्य प्रकाशकवाद क्यों ये मंत्र इन मंत्रों का कर्म में उपयोग क्यों नहीं है ये कर्म के प्रतिपादक क्यों नहीं है तो कहते है तेषाम मंत्राणाम अकर्म ये मंत्र कैसे हैं ये जो कर्म का अंग नहीं है कर्म का शेष नहीं है ऐसा जो आत्मा है और ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक होने के कारण से याथात्म्य याथात्म्य होता है यथार्थ स्वरूप आत्मान अनतिक्रम्य यथात्मा ताव याथात्म्य तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रकाशकता इन मंत्रों में होने के कारण से ये मंत्र कर्म में विनियुक्त नहीं है कर्म का ये प्रतिपादन इनके द्वारा नहीं, नहीं होता देखिए वेद तीन कांडा गुरु पूछना था ये पूछ रहे कि मंत्र मतलब ये तो मंत्र है ना और मंत्र के द्वारा तो मतलब भगवान का वो स्मरण करना है तो इन मंत्रों के द्वारा क्या करना है ये तो मंत्र ही है ना अच्छा मंत्र का लक्षण आया प्रयोग सम्वित अर्थ स्मारक मंत्र रूप से आ जाता है कि प्रयोग यानि यज्ञ आगादी का जब हम अनुष्ठान करते हैं उस समय उनके संबंधी जो द्रव्य देवता रूपी पदार्थ है उनके स्मरण जिनके द्वारा कराया जाता है किया जाता है उसे मंत्र ऐसा कहते हैं वो एक लक्षण किया है वहां पर तो इन मंत्रों के द्वारा किनका स्वरूप स्मरण करना है तो ये यदि है तो ये किन प्रतिपादन कर रहे हैं मंत्र ब्रह्म का ब्रह्म के आत्मा के अथार तो का प्रकाशन कर रहे हैं तो हमें स्मरण भी किसका करना है ब्रह्म का आत्मा आत्मा के सुख का ये करो भले या प्रयोग नहीं है या कोई यज्ञ आगाष्ठान नहीं चल रहा है या तो मान लो ज्ञानी यज्ञ चल रहा है और इसमें जो है द्रव्य और देवता सब ब्रह्म है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मीर ब्रह्मो ब्रह्मणाउतम ब्रह्म गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि यहाँ सब ब्रह्म है वह जो परमात्मा है वो जो तो ब्रह्म है उसी का स्मरण करना है यहाँ पर या कर्म आदि का स्मरण नहीं, नहीं करना है तो यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक होने के कारण से देखिए अभी उसकी व्याख्या नीचे टीका में की जा रही है तथा ही उसको ही स्पष्ट करते हैं कि कर्म में इनका विनियोग कैसे नहीं है कर्म में इनका उपयोग कैसे नहीं है इसको कहा जा रहा है कर्म जड़ा के चल मंत जो कर्म जड़ है कर्म जड़ का मतलब क्या होता है जो कर्म को ही पुरुषार्थ का साधन मानने वाले हैं कर्म ही प्रधान है ऐसा कहने वाले जो है कर्म जड़ ऐसा कहा जाता है कर्म में जिनकी श्रद्धा है कर्म में जिनका विश्वास है ऐसे लोगों को कर्म जड़ ऐसा कहा जाता है जल घातने दाते पेड़ का जड़ हो अच्छा। जड़ वो अलग है पेड़ का जड़ की बात नहीं यहाँ पर जड़ता हाँ मतलब क्या भी है अब ये इसका अर्थ यह जलती बुद्धि शक्ति में ऐसे जड़ की तो व्याख्या ऐसी की है जो बुद्धि शक्ति को आच्छादन करता है, कहता है।, वो में लिखा है। दो नंबर टिप्पणी में कर्म जड़ा तो पांच नंबर टिप्पणी हमारी यहाँ चलो जैसे है तो आगे पीछे कर्म जड़ा तो उसमें कुछ नहीं लिखा क्या है कर्म एवं पुमर्थ साधन नेत्र बलवद आग्रह इतिहावत कर्म ही पुरुषार्थ का साधन है और कोई पुरुषार्थ का साधन नहीं है ऐसे बलवत आग्रह करने वाले जो है जबरदस्त इस प्रकार से आग्रह करने वाले नहीं मानते कर्म ही साधन है ऐसे जो आग्रह करने वाले हैं उन लोगों को कर्म जड़ ऐसा कहा जाता है कर्म में निष्ठा वाले जो है तो वैसे तो कर्म जल होना चाहिए क्योंकि तो जल घातने धातु से शब्द बना है लेकिन डल ओ डकार और लकार की एकता है कहा है ना डलोरलो वो सशयोस्तथा अभेद मैशा छंती अलंकार विदोजना क्या ये हो डकार और लकार की एकता मानते हैं फिर वबयो वबयोषण या विभीषण दोनों की एकता है वबयो हो ऐक्यम और सशयो हो सकार और शकार इसलिए लोग ये एकता दिखाते हैं ये है ना ये अयोध्या वाले इन को स बोलना है तो ये श बोलेंगे शब बोलना है तो स बोलेंगे क्यों दोनों की एकता है अलंकार सशयो सकार और शकार तालब्य सकार और दंत्य सकार दोनों की एकता को अलंकार को जानने वाले लोग मानते हैं कहते हैं तो ये कहा गया है दलयो यो रलोश्च वो सशयो तथा अलंकार विदोजना तो ये कह रहा था मैं यहाँ पर कर्म जल होना चाहिए लेकिन कर्म जड़ हो गया ल के स्थान पर ड का प्रयोग किया गया क्यों क्योंकि डल यो अकार और लकार की एकता है तो ये कर्म जड़ कर्म जड़ जो लोग है कर्म में ही निष्ठा रखने वाले कोई लोग है वो इस प्रकार से मानते थे न? पहले मानते थे भाष्यकर भगवान की पहले वो इस प्रकार से स्वीकार करते थे क्या कहते हैं कि ये सब मंत्र जो है वे कर्म के अंग है इसमें अनुमान दिया जा रहा है अभी डरना नहीं है अजय जी अनुमान से तो ईशावास्यदि यह मंत्र इसको पक्ष बना करके ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ये मंत्र क्या है कर्म शेषाहा ये टीका में स्वामी जी टीका में चल रहा है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म शेषाह हाँ। तो ये कर्म के अंग है ये मंत्र क्यों मंत्रत्व मंत्रिशेषात मंत्रत्व की समानता होने के कारण, कारण से, से।, से। आ, देखो जैसे है ना पर्वतों तो वन्यमान धूमवत् महानसवत तो जो जो धूम वाला है वह वह वन्नी वाला, वाला है जैसे महानस महानस यानी भोजनशाला भोजन गृह यज्ञशाला कहो तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वह वन्नी है जैसे कि भोजनशाला उसी प्रकार से पर्वत में भी यदि धूम है तो पर्वत में भी बन्नी है, है। यह अनुमान होता है कि नहीं है। इसी प्रकार से देखो ईशा वासम इत्यादि मंत्रों को पक्ष बना करके पर्वत के स्थान पर मान करके उनमें क्या सिद्ध किया जा रहा है कर्म शेषत्व ये कर्म के अंग है सब मंत्र कैसे ये कर्म के अंग है क्यों कर्म मंत्र मंत्रत्व की समानता होने के अर्थात यत्र, यत्र, यत्र तत्र तत्र, तत्र शेष जो जो मंत्र है वे वे सब कर्म के ही अंग है कर्म के ही प्रतिपादक है ये व्याप्ति है यत्र ये धूमा त्र व्य वैसे यत्र, यत्र तत्र यंत्र तम शेष्व और दृष्टांत क्या है ईशेत्वा इत्यादि मंत्र ईशेत्वा ता ऊर्जे हे पलाश के शाखे मैं तुम्हारा छेदन करता हूँ देवताओं के लिए आसन मुझे बनाना है मैं तुम्हें काटता हूँ मंत्र बोल करके उसको काटा जाता है कि नहीं तो वह ईशेत्वा इत्यादि मंत्र जिस प्रकार से कर्म के अंग है इसी प्रकार से ईशावास्यम इत्यादि मंत्र भी मंत्र होने के कारण से वे भी कर्म के अंग है इस प्रकार से इन सभी मंत्रों में कर्म लोग क्या सिद्ध करते हैं कर्म की अंगता सिद्ध करते हैं। संपूर्ण वेद कर्म का ही प्रतिपादन करता है ऐसे उन लोगों का दुराग्रह है अग्रह नहीं दुराग्रह नहीं मानते तो ऐसे यह अनुमान किया यह समझ में आया अतः हाँ। पृथक प्रयोजना अव्याख्या इसलिए क्या है इसका कोई प्र... अलग प्रयोजन है ही नहीं कर्म आदि का क्या कर्म के अंगभूत मंत्रों का क्या प्रयोजन होता है कर्म की सफलता तो कर्म। कर्मी पक्ष के अंतर्गत ही आ गए तो किसको कौन पक्ष के अंतर्गत आ गए कैसे पक्ष में आ गया आपको ईशा वासम इत्यादि इत्यादि से उपनिषद मंत्र लेने हैं। तो वो ईशा ईशातवा ये कोई उपनिषद के नहीं है वेद अलग है उपनिषद अलग है ना अलग मतलब यह है की वेद का अंतिम भाग उपनिषद है इसलिए क्या है बाकी ईशा ईशेत्वा अधिक मंत्र ईशावास्यम मंत्र से भिन्न है इसमें भेद है अवांतर भेद है ना ईशावास्यदि कहने से आप पूरा वेद के मंत्र लिया हुआ ऐसा थोड़ी कहा पक्ष में ये जो इस उपनिषद के कोई मंत्र है वो भी पूरे नहीं है आठ मंत्र ही है इसी ईशावास्यपनिषद के जो की उपनिषद के मंत्र मतलब आगे जो है वो कर्म का प्रकरण है फिर से उपनिषद में भी कर्म का प्रतिपादन होता है बीच बीच में लेकिन ये जो अभी है आठ मंत्र सपर्यगात शुक्रम जो आगे मंत्र आने वाला है वहां तक ये जो आठ मंत्र है इनको पक्ष बनाना है हिसाब से पक्ष बनाइए ना इतना बड़ा क्यों पक्ष बनाते हो तो आता पृथक प्रयोजना भावात इसलिए क्या कहते हैं अलग कोई प्रयोजन ना होने से कर्म कांड से अलग इसका कोई प्रयोजन है, है, है तो कर्म कांड से पृथक प्रयोजन न होने के कारण से अव्याख्या इन मंत्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए इति इस प्रकार से कहने वाले जो कोई लोग है तान प्रतियाह, उनके प्रति आह उनके प्रतिभाषकार भगवान कहते अरे ऐसा नहीं है ईशावास्यदि जो मंत्र है इनका कर्मों में अविनियुक्ता कर्मों में इनका विनियुक्त नहीं है नहीं क्यों नहीं बस हम केवल हेतु देख रहे हैं अभी ईशेद शाखा छुनती ईशेवा ऐसा मंत्र बोल करके शाखा का छेदन करे स्वामी जी वही देखना है अभी टीका चलती है ना इसके आगे ईश्तवा शाखा छिन्न ईश्वे इस मंत्र से शाखा का छेदन करे इत्यादि के समान विनियोजक प्रमाण अदर्शनात वहाँ विनियोजक प्रमाण है वह श्रुति है तो कहते वहाँ पर छह जो अंग-अंगी भाव के निर्णायक प्रमाण हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या तो वहाँ ये है इस मंत्र को बोल करके शाखा को काटे ऐसी वह है तो वहा जैसे अंग अंगी भाव का निर्णय करने वाला प्रमाण है ईश्वेतवा वहां पर उस मंत्र में तो उस प्रकार का यहाँ कोई विनियोग करने वाला प्रमाण न होने के कारण, कारण से इसे कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता है है कि नहीं? मतलब तो अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए श्रुति प्रमाण होना चाहिए ये श्रुति अलग है ये, ये यहाँ की एक सामान्य वेद रूपी श्रुति अलग है और जो अंगांगी भाव का निर्णय करने वाली जो श्रुति होती है ये अलग होती है है तो वहां पर भी निरपेक्ष रबह श्रुति लेकिन वहां पर कहीं पर साक्षात श्रुति रहेगी कहीं पर कल्पित श्रुति रहेगी वो एक होता है मतलब कल्पना करनी पड़ेगी श्रुति की तो ये भी वहां पर जो न ईश्त्वा शाखा छिन्नती ये कल्पित श्रुति है ये कोई पूरी श्रुति नहीं है तो ये लिंग प्रमाण का उदाहरण यहाँ पर शायद जहां तक है दिया है फिर लिंग प्रमाण से आगे श्रुति की कल्पना होती चलिए वो विषय फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा अब ऊपर ऊपर ही समझना है कि वहां जैसे अंग अंगी भाव का विचार करने वाला कोई प्रमाण है वैसे यहाँ पर अंग अंगी भाव का निर्णायक को कोई प्रमाण न देखा जाने के कारण से इन मंत्रों को कर्म का शेष नहीं कहा जा सकता है और दूसरी बात ऐसा है, है की प्रकरणांतरत्वाच दूसरा ही तो क्या है भिन्न प्रकरण होने के कारण से वो प्रकरण अलग है यहाँ की बात अलग है वहाँ की बात आप यहाँ क्यों डाल रहे हो यहाँ की बात वहाँ क्यों ले जा रहे हो दोनों के नियम अपने अपने अलग है प्रकरण भिन्न होने के कारण से वो जो मंत्र है ना वो कर्मकांड के प्रकरण में और ये मंत्र उपनिषद भाग में है इसलिए दोनों का प्रकरण भिन्न होने से इन मंत्रों को उनका अंग नहीं कहा जा सकता है इस प्रकार से होगा ठीक है इन्होंने सूचना दी की दीक्षण पूर्ण में वशिष्य ओम शांति